वत ववतु सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनतमस्त मिषा वह ओम शांति शांति शांति योग दर्शन की 105वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाठ विभूति पाठ का 48वां सूत्र वहां तक पिछली कक्षा में हो गया था आगे और कुछ सिद्धियों के बारे में देखेंगे पिछले पाठ में से किन्ही को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, चर्जी सूत्र संख्या चौवालीस जी इसमें जो पहली पंक्ति है भाष्य की तत्र पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषाह आकारादि धर्म ही तो इसमें ये पूछना है कि जो शब्द आदि है तो उनका आकार आदि धर्म क्या होगा ना उनका अपने अपने जो स्थूल रूप होते हैं उनके लिए यहाँ पर आकार आदि मतलब सबका जो परिमाण होता है अपना अलग अलग तरह तरह का यानी पृथ्वी का एक अलग तरह का परिमाण होता है छोटे बड़े तिकोने सब तरह के जल का एक अलग तरह से परिमाण होता है आकार यानी वो स्थूल पदार्थों की तरह से तो रहता नहीं है तरल फैल जाता है या तरंगों वाला रहता है इत्यादि और अग्नि भी अलग ढंग से आकार प्रकार में दिखती है वायु का पहना इस रूप में है स्पर्श के अतिरिक्त और आकाश का अप्रतिकात उस रूप में भी हम ले सकते हैं वहां पर तो अनावरण वाला इस तरह से है जो आगे इन्होंने कहा ना द्वितीयम रूपम नहीं ये तो स्थूल रूप हो गया ये तो स्वरूप के अंतर्गत आएगा आकार आदि धर्म मतलब ये जो दिखाई देता है जो हमारे प्रतीत होता है उसको ही लेंगे परिमाण जो है उनका परिमाण है उसको लेंगे आकार के लिए आकार मतलब परिमाण बाकी जो है ये इनका ये तो स्वरूप के अंतर्गत आ जाएगा वायु जो प्रणामी है और आकाश जो है सर्वतोगति है ये जो चीजें हैं ये तो वायु प्रणामी ये स्वरूप के अंतर्गत आ जाएंगे ठीक है परिमाण को लेंगे और पूछिए अच्छा जी इसी विषय पर रोजर सिर पाठांतर मिलता है सहकारादि भी धर्म ही मैं इस प्रकार अर्थ समझ रहा था इसका अच्छा। कि ये जो पार्थिवादि जो शब्द है सहकारक होते हैं सहकारादि सहकार लिखा।, लिखा हुआ है वहां पर अच्छा तो तो सह आकार आदि भी मान करके ही मैंने बोला ऐसा ही है ठीक है इसको इसका भेद से फिर उन्होंने अर्थ अलग किया होगा सहकारी धर्मों के साथ ऐसा जो उसके साथ साथ जो गौण धर्म है उस तरह से ले सकते हैं हैं तो छपने में फिर गलत हो गया और बोले जी इसी में ये जो आकार आदि है ये तो धर्मों के लिए जी प्रयुक्त हुआ है ना धर्मों के लिए हुआ है तो जी जो आ, सामान्य सामान्य जो धर्म है जैसे शब्दादि भी धर्म है पार्थिवाद्या शब्दादय विशेषाह शब्दादि जो है इनके विशेष हैं और कुछ धर्म होते हैं जो सामान्य होते हैं सबके हो जाते हैं जैसे कि संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व ये कुछ धर्म हैं यानी गुण हैं जो कि सामान्य रूप से रहते हैं अब परिमाण है उसमें थोड़ी यू भिन्नता तो आ जाएगी लेकिन जैसे शब्द स्पर्श रूपगंध ये विशेष गुण माने गए हैं तो विशेष गुण और सामान्य गुण तो आकार आदि में हम अन्य गुणों को जो विशेष में नहीं आते सामान्य रूप से उनका ग्रहण कर सकते हैं हैं वो भी धर्म ही कुछ अच्छा जी इसी सूत्र में चौवालीसवे में ये जो दो भेद किए गए हैं ये एक कोई ही आगे जाके फिर भेद किया या दो तरह के भेद किए एक को दो तरह एक ही को आगे जा करके भेद किया विवक्षित और अविवक्षित हाँ प्रारंभ में जो दृष्ट किया था प्रत्यस्तमित भेदावयवाणुगत ये शरीर वृक्ष यूथ और वन ये शब्द की दृष्टि से है जिसमें भेद पता नहीं लगता है शब्द में और दूसरा था शब्देन उपात भेदावयानुगत ये देव मनुष्य ये उदाहरण था इसका और ये जो देव मनुष्या है दूसरा वाला इसके फिर दो भाग किए कि सच भेदा भेद विवक्षिता उसमें भेद का भी कथन होता है और अभेद का भी कथन होता है हैं तो अलग अलग जैसे देव मनुष्य ऐसे यह ये इस तरह के वाक्य शब्द उसमें आम्राणम वनम और आम्र इस तरह से भी ये दो भाग इसके कर दिए दूसरे के किए गए और सच भेदा भेद विवक्षिता हाँ ये दूसरे का हुआ और स पुनर्द्विविधो जो करके कहा युद्ध और अयुद्ध ये पहले वाले के दो भेद किए हैं तो वैसे दो भेद किए शब्द की दृष्टि से दूसरे के फिर दो भेद किए और पहले के भी फिर दो भेद किए ठीक है हैं देखिए इन्होंने ऊपर जो कहा था दिष्ठो ही समूह सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम ये द्रव्य हो गया और दिष्ठो ही समूह समुदो प्रकार का होता है उसमें पहला भाग जो बताया प्रत्यस्तमित भेदावय अनुगत जिसमें शब्दों की दृष्टि से उसमें भेद पता नहीं लगता है छुपा हुआ रहता है समूह तो है लेकिन शब्द में भेद पता नहीं लगता है और इसके उदाहरण क्या दिए थे शरीरम वृक्षो यूथम वनम इति ये चार उदाहरण दिए थे अब इन चार उदाहरणों के दो भागों में बांटा गया है इसमें शरीर और वृक्ष एक प्रकार का है और युद्ध और वन एक प्रकार का है हैं ये दोनों प्रत्यस्मित भेदावयानुगत शब्द की दृष्टि से लेकिन तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो नीचे देखिए स पुनर्द्विविधो ये दो प्रकार का होता है युद्ध सिद्धावय अयुत सिद्धावयश और युद्ध सिद्धावय का उदाहरण क्या दिया युद्ध सिद्धावय समूहो वनम संघ इति वन और संघ ये ऊपर चार दिए थे शरीरम वृक्षो युथम वनम इति तो इसमें देखिए वन को ले लिया और युथम या संघा एक ही बात है तो प्रत्यस्तमित भेदावयानुगत जो चार उदाहरण दिए थे उनमें ऐसे बाद के जो दो उदाहरण है वो घटेंगे युत सिद्धावय में कि जिनके भेद शब्द से तो एक ही लग रहा है लेकिन इसके जो अवयव हैं वो हमें स्पष्ट पृथक पृथक पता लगते हैं जैसे मन के हो गया अब जो शरीर और वृक्ष बचा उसके लिए देखिए आगे कहा अयुत सिद्धावय संघात अयुत सिद्धावय संघात भी होता है कौन सा शरीरम वृक्ष है परमाणु रीति शरीर और वृक्ष वो के वो उदाहरण लिए गए हैं परमाणु एक अतिरिक्त इन्होंने यहां दिया है तो जो पहला वाला था दिष्ठो ही समूह के बाद में जो कहा प्रत्यस्तमित भेदा इसके दो भेद किए गए थे स पुनर्द्विविधो नीचे और ऊपर जो शब्देनुपात भेदावयानुगत है ये शाब्दिक दृष्टि से दूसरा था दिष्ठ में से ये दूसरा था और इसके फिर दो भेद किए गए थे सच भेदाभेद भेद ये दूसरे के भेद किए गए थे ऐसा इनका वाण और कोई चार्य जी अगर आप उचित समझें तो क्या इसको एक डायग्राम के तौर पर समझा सकेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझना स्वरूप में आकर थोड़ा भ्रम हो जाता है ये जो भेद बताए गए इसके अंदर जी जी आ, तो इसमें अब तो स्पष्ट हो गया होगा जितनी वस्तु जो द्रव्य या समूह हम जिनको कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहले इन्होंने कहा सामान्य विशेष समुदाय अत्र द्रव्य दिष्टो ही समूह समूह दो प्रकार का होता है उसके दो भेद कर लीजिए ऊपर समूह लिख करके दो रेखाएं कर लीजिए मस्तिष्क में बना दीजिए चित्र और नहीं तो कागज पे ले लीजिए इसमें एक तरफ लिखिए प्रत्यक्षित भेदावयानुगत और दूसरी तरफ लिखिए शब्देन उपात्त भेदावानुगत दो भेद हो गए अब इसमें प्रत्यक्षित भेदावयवानुगत जो है उसमें फिर दो भाग कर दीजिए दो तीर ले लीजिए एक युत सिद्धावय एक अयुत सिद्धावय हो गया उन नीचे उनके उदाहरण लिख लीजिए युत सिद्धावय का उदाहरण युथ वन संघ अयुत सिद्धावय का उदाहरण शरीर वृक्ष परमाणु ये एक भाग हो गया दूसरा जो हमने किया था शब्देन उपात भेदावयानुगत उसके फिर दो भाग कीजिए एक है भेद विवक्षित एक है अभेद विवक्षित भेदाभेद विवक्षित इसमें भेद और अभेद विवक्षित दो भाग कर लीजिए भेद विवक्षित का उदाहरण लिख लीजिए आम्राणाम वनम ब्राह्मणाणाम संघ और अभेद विवक्षित में लिख लीजिए आम्रवन ब्राह्मण संघ ठीक है ऐसे ही भेद हो जाएंगे कुछ इसी सूत्र में जो स्थूल स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप जो आया इन दिनों में भेद कैसे देखें स्थूल तो जो हम सामान्य रूप से देखते हैं ना ये पंचाव पंच महाभूतों से युक्त पांच भौतिक चीजें ये स्थूल रूप में हमें दिखाई दे रहा है और सूक्ष्मत्व तो है वो तन रूप है वो हमें सीधे नहीं दिखाई देगा वो परमाणु के रूप में है सूक्ष्म रूप में तो इसका स्थूल भूत का जो कारण है पांच उनको यहां सूक्ष्म शब्द से कहा इस तरह से प्रकटीकरण नहीं होता है अब आगे जो ये महाभूत बने वो उनके मिश्रण से बने हैं ये इनमें प्राधान्य से इसको पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत कथन किया जाता है ये भेद है और इसमें जाके शब्दा कहा विशेषाह इस दृष्टि विशेषा इसलिए कि जो जिससे उस वस्तु की मुख्य पहचान होती है मुख्य पहचान जो होती है वो तो रूप गुण वो अग्नि की विशेषता है अग्नि का ल, आ, और ये वैशे के आधार पर है वैशेषिक में इसमें आकाश का शब्द गुण विशेष माना गया है वायु का स्पर्श गुण विशेष माना गया है अग्नि का रूप गुण जल का रस गुण नहीं हाँ जल का रस गुण और पृथ्वी का गंध गुण ये विशेष रूप से कथन किया जाता है तो ये विशेष गुण भी है और सामान्य गुण भी है सामान्य गुण जो औरों में भी मिल जाते हैं इस दृष्टि से है ये इन इनके विशेष गुण है तो सामान्य के भी शब्दादि विशेष है और पार्थिव जो स्थूल है उनके भी शब्दादि विशेष है हाँ स्थूल में भी ये आएंगे और सूक्ष्म में तो वहां विशेष है ही ये शब्द तन मात्रा सूक्ष्म जो है पांच तन मात्राए वहां तो ये विशेष है ही लेकिन अभी जो यहां पर शब्द विशेष कहा जा रहा है ये स्थूल भूतों के स्तर पर कहा जा रहा है सूक्ष्म में तो उनके नाम ही वही हैं वहां भी कोई भी वस्तुएं होती हैं उनमें सामान्य विशेष दोनों होते हैं अब हम इतने मनुष्य बैठे हैं अब इनमें विशेष धर्म भी है परस्पर और सामान्य भी है हमारे दोनों मिलते हैं किसी भी वस्तु में देख सकते हैं हम सामान्य और विशेष धर्म दोनों प्राप्त होते हैं ठीक बोलिए युद्ध सिद्धावय के प्रसंग में एक उदाहरण है उसे उसमें स्पष्टता नहीं हो रही है कि पहले जो परिणामों वाला जो प्रसंग आया था उसमें मिट्टी को धर्मी कहा था मतलब द्रव्य के रूप में स्वीकार किया था तो क्या वहां मिट्टी को धर्मी कहा था धर्मी कहा था तो क्या वहां मिट्टी के एक कण को ही धर्मी के रूप में कहा है तभी उसको द्रव्य स्वीकार कर सकेंगे क्योंकि उसमें भेद उसके हम स्पष्ट नहीं कर सकते मिट्टी पर अपने कण के रूप में एक द्रव्य है मिट्टी को भी हम द्रव्य मानेंगे जब उसके वो भी अनेक अवयवों से मिलकर बनी है मिट्टी के अपने और मिट्टी जिस जिन कणों से मिलकर के बनी है उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो मिट्टी का जो ढेर पड़ा हुआ है मिट्टी का जो ढेर पड़ा हुआ है वो चूर्ण मृत का है चूर्ण धर्म में है वो लेकिन वो कोई द्रव्य नहीं है जो ढेर है उसके लिए कह रहा हूं मिट्टी तो अपने आप में द्रव्य है उसका कारण यही है कि मिट्टी जिन कणों से मिलकर के बनी है जिन मूल तत्वों से वो यहां पर अयुत सिद्ध अवयव है पता नहीं लगते मिट्टी के परस्पर कणों को मत देखना अभी जैसे बालू के मिट्टी के बहुत सारे कण रखे हो जब मैं ये वाक्य बोल रहा हूं कि मिट्टी अनेक कणों से मिलके बनी है उसका यह मतलब नहीं है कि बालू का एक कण ये एक कण ये एक कण ये मिट्टी के बहुत सारे कण हैं और इनसे मिलकर के मिट्टी बनी है ऐसा नहीं कह रहा हूं वो जो एक कण है वो अपने आप में मिट्टी है सिलिका है दूसरा कण तीसरा कण ये जो एक एक कण है ये अनेक अवयवों से मिलकर के बनी है और वो अयुत तो सिद्धा अवयव है इसलिए मिट्टी को भी एक द्रव्य काहे कह सकते हैं लेकिन चूर्ण मृत जो दिखाई दे रही है जो एक ढेर पड़ा हुआ है उस ढेर को एक मिट्टी से अतिरिक्त द्रव्य नहीं स्वीकार किया जा रहा है अब उस चूर्ण मृत को पिंड मृत बना लिया चूर्ण रूप में था तो उसके कण अलग अलग थे और जब उसको पिंड बना लिया तो अब यह अयुत तो सिद्धावयव हो गया है ढेर के रूप में था तो युत तो सिद्धावयव था और पिंड के रूप में आ गया तो अयुत तो सिद्धावय आ गया यद्य उपादान रूप में मिट्टी है और उस प्रसंग में तो कि ठीक है चूर्ण धर्म हट करके पिंड धर्म आ गया और पिंड धर्म हट के फिर घट धर्म आएगा वो एक अलग दृष्टि है लेकिन आप यहां द्रव्य कथन करेंगे तो जो पिंड बना हुआ है उसको आप कह सकते हैं कि एक द्रव्य है उससे जब घड़ा बना तो घड़े को कह सकते हैं कि एक द्रव्य है क्योंकि घड़े में मिट्टी के कण मिट्टी जिन कणों से बनी है जिन तत्वों से बनी है उसको छोड़ दो अब अब मिट्टी के अनेक कणों से घड़ा बना है अब ये घड़े में मिट्टी युद्ध तो सिद्धावय है अयुत तो सिद्धावय भेदानुगत है युत सिद्धावय नहीं है इसलिए घड़े को भी हम एक द्रव्य कह देते हैं वैसे मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो पिंड धर्म हट करके घट धर्म आ गया है ये घट को हम धर्मी ही देख रहे हैं वो अलग दृष्टि है लेकिन घट के अपने धर्मों की अपेक्षा से घट भी एक धर्मी है और वह धर्मी द्रव्य है वो वह द्रव्य है अयुद्ध तो सिद्धावय भेद होने से उसके ऐसे ही कपाल को भी ले लेंगे जी इसमें ये चीजें तो स्पष्ट हुई बस एक बिंदु रह गया है जो मतलब इससे ये स्पष्ट इस हुआ कि मिट्टी के एक कण को ही हम द्रव्य कह सकते हैं ना कि ढेर को ढेर को नहीं कह सकते लेकिन हम यू तो कहते ही है ये देखो ये मिट्टी तो द्रव्य है वो ठीक है मिट्टी द्रव्य है वो कणों की दृष्टि से ही कथन किया जा रहा है उस ढेर को नहीं कह रहे वो मिट्टी का ढेर है वो मिट्टी का ढेर है और चूंकि उसमें मिट्टी ही मिट्टी है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मिट्टी है लेकिन तात्विक रूप से वो कण है वो ही द्रव्य आ, वो कण है वो कण अनेक सारे बहुत सारे हैं द्रव्य जो मिट्टी है या तो पृथ्वी तत्व आप कह लीजिए मिट्टी कह लीजिए पृथ्वी तत्व कह लीजिए वो तो एक द्रव्य है अयुसिद्धाव है इसलिए बाल है उनका एक झुंड पड़ा हुआ हो तो उसको कोई नया द्रव्य बना ये नहीं कह सकते लेकिन उस बालों को मिला करके कोई चीज बना दी किसी ने सजावट की या कुछ ऐसी चीज बना दी तिनके अलग अलग पड़े हुए हैं अलग अलग तिनका का जो समूह है उसको हम द्रवे नहीं कह सकते लेकिन चिड़िया ने या बया ने उसका एक घोसला बना दिया अब उसको हम एक द्रव्य कह सकते हैं युद्ध सिद्धावय अयुद्ध सिद्धावे एक शैली है सोचने की देखने की इन्होंने इस तरह से बात को रखा है बोलिए आचार्य जी इसी प्रसंग में जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो अब एक आकार विशेष में आया तो उसको हमने घट कहा तो घट कहते हैं अब हम उसको द्रव्य कह रहे हैं लेकिन यहां पर भी मिट्टी के ही कण है और दूसरी जगह पे मिट्टी का ढेर रखा हुआ है तो उसको हम इसलिए द्रव्य नहीं कह रहे क्योंकि उसके लिए अभी हमने कोई शब्द नहीं दिया अगर कल्पना करें शब्द तो हम दे देते हैं ना शब्द की तो कोई बात नहीं ढेर बोल देते हैं ना हम शब्द तो ढेर बोलते हैं जी और क्या शब्द क्यों नहीं दिया जाते नहीं दिया। अगर कोई एक विशेष शब्द दे दे जैसे मिट्टी का ढेर रखा हो उसके लिए हम कुछ नाम दे दें कुंडा बोल दें मानो कल्पना करके कोई नाम दे दें, तो अगर नाम देते ही वस्तु द्रव्य में बदल जाती है जब तक नाम नहीं ऐसा तो, नहीं कहा जा रहा है कि नाम देते ही वस्तु समूह द्रव्य रूप में बदल जाती है ऐसा नहीं नाम तो दे रहे हैं ढेर कह रहे हैं मिट्टी का ढेर नहीं ढेर समूह तो कोई नाम नहीं है ना उसका कोई नाम देते वो द्रव्य ये नहीं है।, है युत सिद्धावय और अयुद्ध सिद्धावय ये भेद दिया गया है उसके अवयव मिले हुए हैं अब मिट्टी के घड़े को जब हम देखते हैं तो हम घड़े को देख रहे हैं वहां पर यू तो एक यूं तो मिट्टी को भी देख रहे हैं देखने को लेकिन अभी प्रधानता किसकी है घड़े की प्रधानता है वहां पर और चूंकि मिट्टी जुड़ चुकी है वहां पर ऐसे अलग अलग नहीं है ठीक है इसी में जी जैसे अभी घड़ा बनाते समय जो मिट्टी के कण हैं बहुत समीप आ गए हैं अभी ढेर में थोड़े दूर हैं ये देख रहे हैं या फिर जुड़े हुए नहीं है वो तो जैसे घोले पास पास में रखे हुए हैं घोसले तो... में तो जुड़े हुए हैं वो केवल पास पास में नहीं रखे हुए हैं उनका समायोजन व्यूहन किया गया है विशेष प्रकार का कार्य बन चुका है वो चटाई बना दी है तिनको से वो एक विशेष समायोजन किया गया है कपड़ा बना दिया है धागों से एक विशेष समायोजन उनका गुंथन किया गया है गुथा गया है आपस में उनको विशेष प्रकार से अब तो कपड़े में भी धागा हमारे को अलग अलग दिखाई देता है लेकिन वस्त्र एक द्रपे बन गया आपस में गुथा गया है व्यूहन है वो एक कार्य द्रव्य बना है यू ही रख दिया है ऐसा नहीं है मिट्टी के ढेर में कुछ ऐसे विशेष किया जाता है क्या बट डाल देते हैं उनका ये कपास का ढेर बस वैसे ही डाल रखा है धागों में कपड़ा बनाए वो तो एक विशेष व्यवस्था है वहाँ पर नहीं अगर, लेना चाहिए आचार्य जी अगर विशेष व्यवस्थित करके मिट्टी को रखा जाए एक जगह पे और उसके, उसके लिए अब अवयव उसके अवयव भी तो वहां पर युद्ध सिद्ध दिखाई दे रहे हैं ना जुड़े हुए नहीं है ना उस तरह से पास पास में रखें बस पास पास में रखे जुड़े नहीं है वैसे बंधन को प्राप्त नहीं है एक दूसरे से एक मिट्टी के कर्ण को उठाएंगे तो बाकी सब तो वहीं रह जाएगा केवल एक ही मिट्टी का कण आएगा और कपड़े कपड़े में या घोसले में आप एक को उठाएंगे तो बाकी भी साथ में आते हैं। संबंध बन गया है वहां पर उसको एक द्रव्य कहते हैं हम घोसला नाम दे देते कार्य द्रव्य है कुछ चीज बनी है वहां पर यू केवल मिट्टी को यू कर दिया और उसको हम वैसे ही ठीक है नाम तो देते ही हैं काम तो चलता ही है पर इनकी जो परिभाषा है वो तो दी है ऐसे पूछिए सूत्र संख्या पैतालीस तो इसमें जो प्राकाम्य है वो भी इच्छा पूर्ण होती है योगी की जी भूमि में जल के समान डुबके लगा सकता है यानी भूमि उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है जी और इसी में आगे जो है तत् धर्म आने तो यहाँ पर भी योगी अपना वही कोई भी चीज उसको बाधा नहीं पहुँचा रही पांचों भूत उसको बाधा नहीं पहुंचाते तो ये अनिभव का आदर्श कहा कैसे लग रहा है और प्राकम्य से किस तरह से अलग इसको समझें हाँ इसीलिए तो वो प्राकाश्य वाली बात आई थी उनकी यही आपत्ति थी जो प्राकाश्य प्रम्य की जगह प्राकश्य का बात रखी थी उसमें उनका तो एक तरक यही था कि तो एक ही बातें दिख रही है एक ही बातें दिख रही है इसमें भिन्नता इस, इस रूप में देखेंगे कि प्राकाम में मैं तो इच्छा का अनभिघात है हमने ऐसी इच्छा की है और वो उसका आघात नहीं हो रहा है हमारी इच्छा हुई कि हम निकल के चले जाएं ठीक है हमने ऐसा किया और हो गया मुख्यता यहाँ पर इच्छा के अनभिघात की है दूसरा वाला जो है सर तद धर्म अनभिघात उसमें हम इच्छा करें या ना करें वो अभिघात नहीं करेगा बस इस रूप में यहाँ पर कथन किया एक जैसा तो है ही वो मैंने पहले रखा ही था आपको बात इस तरह का प्रतिति होती है वो प्रकाश्य के अर्थ में वो जाता है उन्होंने ये कहा कि देखो कैसा अर्थ कर रखा है यहाँ पर एक ही जैसा है अब भेद तो हमें कुछ न कुछ देखना होगा जब ही अगर इस भेद को मान के चलते हैं तो ये भिन्नता तो हमें देखनी होगी इसमें और भी चीजें जो है कि अग्नि उसको जलाती नहीं है यहाँ तो वो जाना चाहता है तो चला जाता है बस इतना है उसकी इच्छा है कि जाना है चला जाएगा और यहाँ पर उसको अग्नि जलाएगी नहीं बस दवाई उसको बहाएगी नहीं इस रूप में कुछ भी तो कर ही सकते हैं ठीक है आगे पाठ चलाते हैं तो योग दर्शन के तृतीय पाठ विभूति पाठ उसका चासव सूत्र दो स्थितियां दो उपलब्धियां यहां पर गिनाई जा रही हैं सूत्र में और वो एक ही चीज होने से एक के होने से दो चीजें वहां पर उपलब्ध हो रही हैं सूत्र है सत्तो पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्व सर्व जातृत्व च सत्व पुरुष सत्व यानी तो बुद्धि प्रकृति पुरुष यानी आत्मा जीवात्मा इनकी अन्यता ख्याति मात्र से है जिसने इनकी भेद को भिन्नता का ज्ञान जिसको एकदम स्पष्ट है एकत्व नहीं है भ्रांति नहीं है उसको एकत्व नहीं है दोनों की पृथकता का जिसको हम विवेक ख्याति कहते हैं विवेक ख्याति भी यही है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही विवेक ख्याति है कि दोनों को अलग अलग समझ लेता है बाहर जो प्रकृति है उसको अलग हम काफी हद तक समझ लेते हैं कि पेड़ अलग है मैं अलग हूं मकान अलग है मैं अलग हूं ये समझ लेते हैं काफी कुछ गाड़िया आदि हालांकि उसमें भी ममत्व करके एकत्व की प्राप्ति हो जाती है व्यवहार में कहने को कहेगा कि अलग है मैं अलग हूं लेकिन व्यवहार में वो एक मान करके चलता है शरीर को भी हम अलग समझ लेते हैं कि शरीर अलग है ये उत्पन्न होता है मरता है बड़ा होता है आत्मा इससे पृथक है इंद्रियों को भी एक सीमा तक हम कर लेते हैं शरीर को सब जने अलग नहीं कर पाते वो शरीर को ही मैं समझते हूँ ये भी संभव है लेकिन अलग कर लेते हैं इंद्रियों को भी अलग कर लेते हैं लेकिन अंदर सत्व जो बुद्धि है चित्त है उसको अलग करके देखना यह सबसे कठिन है और सबसे अंत में आता है आत्मा के निकटतम चीज है जिसकी भिन्नता हमें करनी है जिस जो उसको भिन्न कर लेता है तो बाकी चीजों को तो वो भिन्न आसान से कर ही लेता है करके ही वहां पर उसको भी भिन्न समझ पाता है तो इसलिए इसको जब जब ये बातें आती हैं तो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की बात करते हैं अंतिम जो चीज है बुद्धि को मैं समझ लेना वो इसका नहीं रहता है तो जब सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति हो जाती है भिन्न रूप से बोध हो जाता है उसको मात्र वो शुद्ध स्थिति रहती है मिलावट बिल्कुल नहीं रहती है उस समय में दो सिद्धियां आती हैं पहली कहा सर्वभाव अधिष्ठातृत्व जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अधिष्ठातृत्व यानी स्वामित्व वहां पर आ जाता है जो कार्य द्रव्य है उस पर उसका नियंत्रण आ जाता है स्वामित्व अधिष्ठाता होता है जैसे संस्था का अधिष्ठाता होता है गुरुकुल के अधिष्ठाता नाम से कहे जाते हैं उसके अधिकारी के रूप में कह लें तो अधिष्ठात उसका स्वामित्व नियंत्रण करने वाला वो हो जाता है सब भावों का जितने भी भाव मतलब जो कार्य द्रव्य बने हैं उन सबका उससे संबंधित है उस, उस पर उसको नियंत्रण आ जाता है एक बात दूसरा कहा सर्व जातृत्वम च और इन सब को जान लेना ये भी उसमें आ जाता है एक तो उनका स्वामित्व होना और एक उनको जान लेना ये दो बातें अलग अलग कही गई है अच्छा देखिए निर्धूत रजस्तमो मल बुद्धि सत्वस्य परे वशिकार से परे वैश्यद्य पर वशीकार संज्ञाया वर्तमान सत्तपुरश अन्यता ख्याति मात्र प्रतिष्ठ से सर्व भाव तो सूत्र में तो कहा गया था सत्तपुरश अन्यता ख्याति मात्र तो इसको इन्होंने क्या कहा सत्तपुरुष अन्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठ और कैसे होगा ये तो उसके लिए वाक्य की रचना प्रारंभ से की देखिए निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य से बुद्धि सत्व की कैसा बुद्धि सत्व जिसने जिसमें रज और तम रूपी मल उड़ा दिया गया है हटा लिया जैसे कि हम कपड़े पर धूल होने पर उसको कप कपाते हैं झाड़ते विधूनन करते हैं ये झड़काते हैं और उससे वो मल हट जाता है धूल धूल है तिनके हैं वो झड़ जाते हैं हट जाते हैं तो जैसे कि बुद्धि को झाड़ दिया हो ऐसी बुद्धि जिससे रज और तम झड़ चुके हो हट चुके हो ऐसे तो निर्धत रजस्तमल से बुद्धि सत्व से जिसकी ये धूली हट चुकी है ऐसा उस सत्व के परे वैश्यार वैशारद्य की स्थिति में पर शुद्धता की दृष्टि मतलब पर शुद्धता है कुशलता है परस्याम वशिकार संजय पर वाली वशिकार संजय वशिकार संजय एक शब्द आया था अपर वैराग्य में दृष्टानुश्रविक विषय विष्ण वशिकार वशीकार संज्ञा वैराग्यम एक तो ये वशिकार है ये अपर वैराग्य है परस्याम वशी कार संज्ञा मान बिल्कुल चरम पे जो वशीकार संज्ञा हो गई उच्च स्थिति की उसमें जो वर्तमान है ऐसे सत्यपुरुष अन्य ख्याति जो प्रतिष्ठित है उसके सर्वभाव अतिष्ठात हो जाता है सब पे वो नियंत्रण कर लेता है यानी चित्त अत्यंत शुद्ध है सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति उसको हो चुकी है बोध उसको हो चुका है ज्ञान की दृष्टि से वो निर्मल है शुद्ध है ऐसे में इनपे नियंत्रण आ जाता है उसका सर्वभाव अधिष्ठात को ये और खोल रहे हैं सर्वात्मो गुणा अपने सब स्वरूपों में जो गुण है आत्मा मतलब उसका स्वरूप के रेगुण जैसे गुण गुण मतलब सत्वरस्तम, सत्वरस्तम कार्य जगत में परिवर्तित होते हैं वो विभिन्न रूपों में बदलते हैं पृथ्वी भी बनते हैं जल भी बनते हैं तो वृक्ष भी बनते हैं और सब चीजें बनते हैं रत्न आदि धातु आदि ये जो सारा दिखाई दे रहा है एक तरह से ये गुणों का ही रूप है स्वरूप है तो सर्वात्मनो गुण अपने विभिन्न रूपों वाले जो गुण हैं उन गुणों का वो किस तरह के हैं सब रूप में उसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने व्यवसाय व्यवसायत्म का व्यवसाय कहते हैं ज्ञान को जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है वो व्यवसाय यानी इंद्रिय रूप में व्यवसायत्मक मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है निश्चय किया जाता है वो व्यवसायत्मक यानी इंद्रियां आ गई और व्यवसायत्मक व्यवसाय मतलब जिस जिसका निश्चय किया जाता है जिसको जाना जाता है यानी अन्य ज्ञात होने वाले जो भूतादि पदार्थ हैं भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम ये जो भूतेंद्रियात्मक दो भेद कर किए थे सृष्टि के पूरे के एक भूतात्मक है और एक इंद्रियात्मक है जो भूतात्मक है वो व्यवसायत्मक है व्यवसाय है उनको जाना जाता है और इंद्रियात्मक है वो व्यवसायत्मक है उनके द्वारा जाना जाता है ये अलग बात है कि इंद्रियों को भी जानते हैं कभी वो भी व्यवसाय व्यवसाय बन जाती है लेकिन सामान्य रूप से इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है हम दूरबीन से देखते हैं लेकिन कभी दूरबीन को भी देखते हैं वो एक अलग बात है तो जिनके द्वारा जाना जाता है वो है आत्मा। तो सर्वात्मान सर्वात्मान गुणाह व्यवसाय व्यवसायत्म का तो इन दो रूपों में आत्मक जो गुणों के अपने सब रूप हैं उनको स्वामीनम क्षेत्रजम ये अपने स्वामी को स्वामी मतलब क्षेत्रज्ञ को इस क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्र यानी खेत ये शरीर इसमें जो जानने वाला है जाता है उसको स्वामीनम क्षेत्रजम प्रति अपने स्वामी क्षेत्र के प्रति अशेष उपस्थिता इत्यर्था ये अपने स्वामी के प्रति अशेष रूप से यानी संपूर्ण रूप से दृश्यात्मक दृश्य के रूप में भोग के भोग्य के रूप में उपस्थित हो जाते हैं ये मतलब है ये जितने इंद्रियात्मक और भूतात्मक पदार्थ हैं वो आत्मा के लिए पूरी तरह से भोग्य रूप में उपलब्ध होते हैं उसको है पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हैं और वो फिर उनका उपयोग कर लेता है ये यह अधिष्ठातित्व या स्वामित्व तब आएगा जब हम उसको उपयोग कर सकें कोई वाहन है कोई मकान है हम यदि उसका उपयोग कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि भाई इसका अधिष्ठातृत्व हमारे पास में है हम चाहें जब प्रयोग करें और नहीं तो नहीं करें कैसा भी प्रयोग करें और यदि हम उपयोग नहीं कर पा रहे तो हमारा अधिष्ठातृत्व नहीं है बने हमारे बस में नहीं है नाम नाम है हम तो उपयोग ही नहीं कर सकते तो फिर क्या स्वामित्व हमारा स्वामित्व तो, तो तब होगा ना अपनी चीज का जब हम उसका उपयोग कर सकें तो ये व्यवसायात्मक व्यवसायत्मक जो सत्वर के निर्मित चीजें हैं ये अशेष रूप से पूर्ण रूप से उस स्वामी के लिए आत्मा के लिए उपस्थित हो जाती है वो उनका उपयोग कर पाता है ये सर्वभाव अधिष्ठातित्व उपयोग करना ही अधिष्ठातृत्व की स्वामित्व की सूचना होती है सूचना देता है आगे दूसरा है सर्व उसको खोल रहे हैं सर्व जातृत्व सर्वात्मा ये जो अपने अपने अपने विभिन्न रूपों वाले सब रूपों वाले जो गुण हैं, पहले भी कहा था सर्वात्मो गुण यहां पर भी सर्वात्म गुण सर्वात्मा गुणाम गुणा जो अपने विभिन्न रूपों में उन सब गुणों का कैसे कौन से गुण तो कभी पहले वाली बात जो दोहराते हैं शांतोदित अव्यपदेश धर्मत्वेन न्यवस्थितान वो गुण जो कि या तो शांत रूप में है उनके अपने गुणों की दृष्टि से है शांत उदित या अव्यपदेश्य धर्म के रूप में जो व्यवस्थित है कोई धर्म अभी आया है कोई आ चुका है कोई आएगा इस रूप में जब ये विद्यमान है सतुरस्तम व्यवस्थिता अक्रमो अ्रमोपारूढ़ इनके क्रम के रूप में आरूढ़ नहीं अक्रम के रूप में जो आरूढ़ विवेकजम ज्ञानम इत्यर्था विवेकज ज्ञान है ये अक्रम आरूढ़ का मतलब है कि उसको उस वस्तु के अतीत अनागत और वर्तमान शांत उदित और अव्यपदेश तीनों का ज्ञान एक साथ होता है क्रमश नहीं सामान्य रूप से हम का कैसे जानते हैं जो वर्तमान है उसको जानते हैं जो अतीत हो गया है उसको हम नहीं जान रहे अतीत को हम अलग ढंग से जानते हैं, और जो अनागत है हमें पता है यह धर्म आने वाला है लेकिन अभी वैसे नहीं जान रहे हम अभी हम जान रहे हैं केवल वर्तमान को उसकी तो हमारी स्मृति है ज्ञान है उसके आधार पर हम समझ लेते हैं लेकिन प्रत्यक्ष जो कर रहे हैं वो तो हम केवल वर्तमान का कर रहे हैं उदित का कर रहे हैं और हम इनको क्रमशः है जानते हैं एक साथ नहीं जानते हम उसको देख वर्तमान को देखते हैं या अतीत को देखते हैं या अनागत को देखते हैं यहां ये विवेकज ज्ञान है इसमें इन तीनों धर्मों को अक्रम रूप से यानी एक साथ वो जान पाता है एक जानने की एक विशेष स्थिति है कल्पना में भी आना कठिन है कि हम घड़े को देख रहे हैं हम हमारे लिए घड़ा है हम कपाल का ज्ञान रखते हैं कि टुकड़े होगा हमें पता है कि पहले यह पिंड था यह चूर्ण था हम अलग अलग किस रूप में देख रहे हैं अलग अलग देख रहे हैं हम एक इसमें क्रम देख रहे हैं वो क्रम है भी उस क्रम को तो योगी भी जानता है लेकिन इस विवेकज ज्ञान में ये सारे के सारे अक्रम रूप से आरूढ़ रहते हैं, एक साथ इस ऐसा एक ज्ञान होता है एक विशेष ज्ञान होगा हमारे पास इसका उदाहरण नहीं है कि हम कैसे देखें कि भाई तीनों बाकी जो यानी शांत उदित अभ्यपदेश है वो एक साथ कैसे आरूढ़ होंगे इसके लिए उदाहरण नहीं बनेगा हमारे परमात्मा की दृष्टि से कह सकते हैं परमात्मा कैसे किस रूप में जानता है वस्तु को अक्रम रूप में सारे उसको एक साथ उपस्थित है ऐसा इसको योगी को भी होने लग जाता है इसको विवेक ज्ञान का आगे भी इस बात को कहेंगे तो व्यवस्थित नाम अक्रमोपारूढ़ विवेकजम ज्ञानम इत्यर्था ये सर्व जातृत्व की बात है हम क्रम रूप से अगर इन धर्मों को जान रहे हैं तो इसको ये सर्व जातृत्व नहीं कह रहे हैं। वैसे तो सारे को जान रहे हम लेकिन ये अलग स्तर का सर्व है और अक्रम रूप से जब जान रहे हैं ये अलग तरह का सर्व है, ये उसकी बात कर रहे हैं विवेक ज्ञान की इति एशा विशो का नाम सिद्धेर याम प्राप्त योगी सर्वज्ञ है क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरती ये जो है विशो का नाम की सिद्धि है विश्व का व ज्योतिष्मीति एक महापर भी आया था तो ये जो पीछे कही गई थी यानी दोनों इसमें सर्वभाव अधिष्ठात और सर्व दोनों को लेते हैं कुछ टीकाकार केवल सर्व को यहां पर लेते हैं कुछ दोनों को लेते हैं ये विश्व का नाम की सिद्धि रहे याम प्राप्त जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ सर्वज्य सर्वज्ञ होता हुआ क्षीण क्लेश बंधन जिसके क्लेश क्षीण हो गए क्लेश रूपी बंधन जिसके क्षीण हो गए ऐसा और वशी वो इनको वश में रख करके स्वयं अपने आप में वश में रह करके और दूसरे के इन वस्तुओं को वश में रख करके वश में करने वाला विहरति इस संसार में विचरण करता है वश में रखते हुए विचरण करता है सर्वज्ञ है और वश पूर्वक जितना सेवन करना है जैसा करना है जिस रूप में करना है वो करते हुए वशी विहरति अपने आप में वशी होकर के विहरण करता है तो ये एक सिद्धि आते आते सबसे ऊंची सिद्धि बताई गई है जिस तरह से यह कथन किया गया ये एक ऊंची सिद्धि आई है पीछे भूत जय था फिर इंद्रिय था और इंद्रिय के बाद में ये जो सप्तपुरुष अन्यता ख्याति है ये और भी ऊंची हो गई अब यहां तक तो सिद्धि की बात थी अब इससे भी जो ऊपर उड़ जाता है ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धियां हैं लेकिन इससे भी जो ऊपर उड़ जाता है उसको भी यहां पर संकेत किया पचासवां सूत्र देखिए कहते हैं तदवैराग्यादी दोष बीज क्षय कैबल्यम कैवल्य कैसे होगा तो तदवैराग्या जो पीछे था सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्व जातृत्व अथवा अन्य भी चीजें ले लीजिए उससे भी जिसको वैराग्य हो गया है ये तो बहुत आकर्षक चीजें हैं इनमें से एक एक छोटी छोटी सिद्धि आ जाए तो भी व्यक्ति कितना प्रसिद्ध हो जाए धन यश सब कितना मिल जाए वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा कर सकता है क्योंकि औरों में तो मिलती नहीं है लेकिन ये सारी भी आ जाए तो भी अब उस योगी का दिमाग ये काम कर रहा है बुद्धि ये काम कर रही है कि ये भी अलग है ये भी त्याज्य है उससे भी वैराग्य को प्राप्त हो रहा है तो तदवैराग्यादपि उस वैराग्य करके दोष बीज क्षय दोष है दोष के जो बीज है बंधन का जो कारण है दुख का जो कारण है उसका भी क्षय होने पर यानी संस्कार दग्ध बीज होने पर क्षय का मतलब है दग्धे जल जाने पर कैवल्यम अब कैवल्य होता है अर्थात अगर इन सिद्धियों से वैराग्य नहीं हुआ है किसी को तो मुक्ति नहीं हो सकती है इन सिद्धियों में ही वो रह जाएगा वैसे बहुत बड़ा होगा वह भी बहुत योग्य लोग भी मानेंगे उसको लेकिन मुक्ति नहीं होगी उसकी उसके लिए इनसे भी वैराग्य करना होगा तदवैराग्यद्यपि दोष बीज क्षय कैवल्यम और इनसे वैराग्य नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि अभी क्लेश बाकी है क्लेश इस रूप में अविद्या इस रूप में कि इनको भी वो लक्ष्य के रूप में मान के चल रहा है जैसे कि इससे मेरे को सब कुछ हो जाएगा कृत कृतिता -कृत हो जाएगी ऐसा मान के चल रहा है यही अविद्या है क्योंकि यहां पर पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती कितनी भी सिद्धियां हो शरीर तो रहेगा ही बंधन तो रहेगा ही वो तो बाधाएं रहेंगी त्रिविधता आप तो आएंगे ही आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिधैविक जितने जितने हो सकते हैं कुछ न कुछ तो आएंगे उसके पास भी तो ये अविद्या है कि वो इसी को सबसे श्रेष्ठ मान लेता है अब जब उसको वैराग्य होता है तो कैबल्य की प्राप्ति होती है भाष्यकार ने इसको खोला है यदा अस्य एवं भवती जब इसका योगी का ये हो जाता है क्या क्लेश कर्म क्षय इसको अन्वय यू करेंगे यदा क्लेश कर्म क्षय अस्य एवं भवती जब क्लेश और कर्म के क्षीण हो जाने पर इस योगी का ऐसा हो जाता है क्योंकि बिना उनके क्षण हुए ये स्थिति आएगी ही नहीं उसकी तो सत्व से अयम विवेक प्रत्यय धर्म तो ये जो विवेक प्रत्यय है विवेक ज्ञान है ये सत्व का धर्म है यानी बुद्धि का धर्म है जड़ प्रकृति का धर्म है जो विवेक है और सत्तम सत्वम चेपेक्षे नेस्तम और सत्व को बुद्धि तत्व को तो हे कोटि में रख रखा है उसने क्योंकि तो वो भी प्रकृति से बना हुआ है वो भी एक कार्य द्रव्य है उसको हे कोटि के अंदर रखा है ये है, त्याज्य है तो विवेक रह रहा है बुद्धि के अंदर और बुद्धि को उसने हे कोटी में रखा है तो जो उसमें स्थित विवेक है वो भी तो हे कोटी में चला गया और ये जो विवेक का ज्ञान हो रहा है ये भी तो हे कोटी में चला गया। उसमें होने वाली सिद्धियां भी तो हे कोटि में चली गई साथ में वो सोच रहा है पुरुष अपरिणामी शुद्धो अन्य है सत्वादिति और पुरुष यानी जो चेतनात्मा है वो अपरिणामी है बदलाव नहीं होता है शुद्ध है और अन्य सत्वादिति इस सत्व से बुद्धि से पृथक है इस सत्व पुरुष अन्यता ख्या होने के बाद में तो सिद्धियां आई और उस सत्वपुरुष अन्य ख्याति का उपयोग कर रहा है इन, इनको भी सिद्धियों को भी एक तरफ रख रहा है यह कि यह बात वहां पर योगश निरोध के भाष्य में जो कही गई है वो वहां थोड़ा विस्तार से है पंक्ति जो है वहां बड़ी है लेकिन बात की ये की यही है जो वहां पर कहा था तत्परम इति आचक्षते परम प्रसंख्यान कहा गया था ऊंची स्थिति है और कैसे चिथिशक्ति अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा दर्शित विषय शुद्धा च अनंता च और सत्व गुणाम गुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति ये उसे भिन्न है उसी बात को यहां पर कहा गया आगे दोष विचिक्षय सूत्र में जो कहा एवं अस्य तथो विरच्य इस प्रकार उससे इस विवेक ज्ञान से इन सिद्धियों से भी जो विरक्त हो रहा है उसके यानी क्लेश जाने जो उसके क्लेश के दुख के अविद्या के जो बीज थे सूक्ष्म रूप में संस्कार रूप में वो दग्धशाली बीज कल्पानी भुने हुए चावल के बीजों के समान अप्रसव समर्थानी जो कि अंकुरित नहीं हो सकते यानी वृत्ति के रूप में नहीं आ सकते ऐसे तानी सहमनसा प्रत्यस्तम गच्छत, गच्छन थी वो मन के साथ में नाश को प्राप्त हो जाते हैं दग्धबीज हो गए लेकिन दग्ध बीज अवस्था में भी है तो सही और वो नाश को प्राप्त होंगे मन के साथ साथ जैसे मन का प्रतिप्रसव होगा यानी वो प्रलय को प्राप्त होगा मुक्ति के में जाने के बाद जाने के समय शरीर को छोड़ा तो उसके साथ साथ ये चले जाएंगे तेषु प्रलीनेशु पुरुष पुनः इधम तापत्र न भूंगते इनके प्रलीन हो जाने पर मन के प्रलीन होने पर और इन दग्धवी संस्कारों के प्रलीन होने पर पुरुष यानी मनुष्य जीव इदम तापत्र न भूंगते इन तीन प्रकार के तापों को नहीं भोगता है त्रिविध ताप है सभी तरह के आगे तदेशा गुणा गुणानां मनसी कर्म क्लेष विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां प्रति प्रसवे पुरुष अत्यंतिको गुण विियोग तो तदा शाम तब इनका केवल को ही बता रहे हैं। इन गुणों का कैसे गुण है ये तो मन से मन में जो कि क्लेश कर्म विपाक के स्वरूप में अभिव्यक्त है अभिव्यक्त हो रहे हैं चित्त में जब हम कहते हैं कि कर्म है यानी कर्माशय है तो गुणों के रूप में ही वहां पर अभिव्यक्त है गुण ही वहां पर अभिव्यक्त हो रहे हैं गुण ही इस रूप में आ गए हैं वहां ऐसी लिखावट हो गई है गुणों का संयोजन ऐसे हो गया कि वहां पर कर्माशय बन रहा है तो गुणों के रूप में ही होगा क्योंकि तो चित्त तो गुण रूप में ही है सत्वस्तम ही है तो जो कर्माशय संचित हो रहा है वहां पर किस रूप में हो रहा है तो जो सत्वर स्तम है वो ही एक विशेष रूप में आते जा रहे हैं और वो कर्माशय के रूप में हमारे संचित हो रहे हैं उनकी लिखावट वहां पर ऐसी है गुणों की कर्म क्लेश और विपाक क्लेश मतलब जो संस्कार है वृत्तियां हैं दोनों रूपों में जो ज्ञान के रूप में है वहां पर भी ये सत्वस्तम ही कार्य कर रहे हैं और जो विपाक होगा यानी इनका फल मिलेगा सुख या दुख की अनुभूति जब हम करेंगे अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव करेंगे वहां भी सत्वरस्तम ही कार्य कर रहे हैं ऊंचे नीचे हो रहे हैं। तो तद एशाम गुणा नाम इन गुणों का कैसे गुण जो कि मनसी मन में कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानाम सत्वर स्तम इस रूपों में वहां पर अभिव्यक्त होते हैं इस रूप में वहां पर प्रकट होकर के आ जाते हैं उनका इन गुणों का चरितार्थानाम जो कि चरितार्थ हो चुके हैं उनका प्रयोजन पूरा हो चुका है गुणों का प्रयोजन क्या था अर्थवत्ता क्या थी भोगापर्गार्थ था अपवर्ग की स्थिति इसको प्राप्त हो गई है भोग इसके समाप्त हो गए हैं जो भोगने थे वो भोग लिए और जो नहीं भी भुगे थे वो भी क्लेश के समाप्त होने पे अब भोगने लायक है नहीं तो ये गुण चरितार्थ हो चुके हैं ये गुण कार्य रूप में जिस कारण से आए थे जिस लिए आए थे वो प्रयोजन पूर्ण हो गया तो ये चरितार्थ हो चुके हैं कृतकृत्य हो चुके हैं चरितार्थ नाम प्रतिप्रसवे इनका जो फिर प्रतिप्रसव हो जाता है यानी अपने कारण में विलीन हो जाते हैं ये जो चित्त के रूप में आए हुए हैं विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हैं ये प्रतिप्रसव होकर के अपने मूल रूप में मूल प्रकृति की में पहुंच जाते हैं प्रति प्रसवे अत्यंतिको से आत्यंतिको गुण विियोग पुरुष का गुणों के साथ में जो आत्यंतिक वियोग है बहुत लंबे समय तक दीर्घ काल तक पूरी तरह से जो वियोग है वो कैवल्यम कैवल्य कहलाता है यही मुक्ति प्रकृति से छूट जाना और उस समय कैसी स्थिति रहती है तो तथा तब स्वरूप प्रतिष्ठा शक्ति एव पुरुष उस समय में पुरुष पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा होता है अपने आप में स्थित होता है कैसे चिति शक्ति एव चिति शक्ति चेतन शक्ति रूप में रहता है प्रकृति उसके साथ में नहीं रहती है सत्वरस्तम कोई भी सूक्ष्म शरीर का कोई भाग मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया कोई कुछ उसके साथ में नहीं रहता है वो अकेला रहता है प्रकृति की दृष्टि से अकेला रहता है वैसे वो परमात्मा के साथ में रहता है परमात्मा का आनंद लेता है लेकिन अकेला अपने में स्थित मतलब है जो प्रकृति में स्थित होता था तदाकारता रहती थी वो अब उसकी नहीं है इसे कैवल्य कहते हैं तो तदवैराग्यदि दो से बीच क्षय कैबल्य तो यहां भी इससे हमें पता लगा कि सिद्धियों को अंत में जाकर के तो छोड़ना ही पड़ेगा वैराग्य तो उससे भी करना पड़ेगा संप्रजात समाधि से भी वैराग्य करना ही होता है पीछे बातें आई है अब ये जो सिद्धियां आती है तो क्या क्या होता है सिद्धिया आने पर भी और उन सिद्धियों से निचली स्थितियां होती है वहां भी ऐसा ऐसा हो जाता है देखिए उसमें क्या करना होता है योगियों को तो इक्यावनवे सूत्र में सावधान करने के लिए कहा गया स्थानीय निमंत्रणे संग समकरणम पुनर्निष्ट प्रसंगात स्थानीय उप जो स्थान वाले हैं उसको कहते हैं स्थानीय स्थान कहते हैं किसी का जगह है जगह है ठिकाना है उस रूप में तो जमीन है मकान है इत्यादि उसके अलावा जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं वो सब भी ये स्थान हैं जिनके विभिन्न वैभव संपत्ति साधन जिनके पास में वो है स्थानीय उपनिमंत्रण है उनके द्वारा जब निमंत्रण किया जाता है बहुत निकटता से आइए भोग प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सब चीजें को सम्मान पूर्वक जब वो चीजें दी जाती हैं और देने ही लग जाते हैं लोग सिद्धियों को प्राप्त हो ऐसा वहां तो होगा ही सामान्य छोटे छोटे होते हैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो ही होने लग जाता है वो छोटे स्तर पे होता है ये बड़े स्तर पे होता है तो उनके होने पर निमंत्रण संग संग दोष को देखेगी स्थिति तो इस में इसमें संघ हो जाएगा मेरे को राग हो जाएगा उस दोष को देख करके उससे हटता है एक और स्मया अकरणम समय अकरणम घमंड भी नहीं करना है फिर कि देखो उन्होंने इतनी चीजें भूख सामग्री मेरे को दी थी ये सब देने को तैयार थे इतना बड़ा आश्रम और इतना बड़ा भवन ऐसी गाड़ियां और ऐसा सब कुछ एकांत स्थान इस और जो भी चीजें देखो मैंने उसको नहीं लिया ये भी एक गर्व होता है लिया नहीं यह अच्छी बात है ले लेता तो आसक्ति होती वो तो संग दोष होता ही लेकिन संगदोष नहीं किया इसका जो एक अंदर गर्व आ जाता है देखो मैंने ये चीज छोड़ दी देखो मैंने ये ऐशना छोड़ रखी है देखो मैं ये इतनी कम चीजों का उपयोग करता हूं बोले ना बोले मन के अंदर भी अगर है तो ये समय है गर्व है वो भी घातक है वो भी नहीं करनी काय का गर्व है इस चीजों को छोड़ाए तो गर्व की क्या बात है गंदगी को ही तो छोड़ा है ना दुख को ही तो छोड़ा है ना बंधन को ही तो छोड़ा है ना इसमें कौन सी बात है सामान्य है तो छोड़ते ही है गंदगी को हम भी छोड़ते हैं शरीर के गंदगी लग जाए अगर हम हटाते हैं ना हटा तो दिया तो हटा दिया गंदगी को हटा दिया इसमें कौन सी बात है गर्व को है देखो मैंने कूड़ेदान पे कचरा कचरा पड़ा रहे जैसे कूड़े में लोग बीनने वाले बीनते हैं देखो मेरे को इस सबसे गैराग्य है कोई घमंड करे कचरे कूड़े पात्र में रहते हैं ना कोई प्लास्टिक रहती है कोई डब्बा रहता है कोई खाने की चीज भी रहती है बेचारे भूखे होते हैं वो तो वहां से खाते हैं देखो मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती और मेरे को देखो वैराग्य है इससे मान्यता हम गर्व नहीं करते और कोई करने लगे तो बोले इसमें कह क्या गर्व है तो ऐसे ही संसार के समस्त भोगों को और इन सिद्धियों को भी वैराग्य को भी विवेक को भी इसको विवेक को भी जो छोड़ रहा है और छोड़ के अगर ये मन में आ गया कि देखो मैंने ये छोड़ दिया मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं और मैंने इनके आकर्षणों को इनको सबको छोड़ दिया प्रलोभनों को छोड़ दिया ये भी एक बंधन का कारण है तो स्मय आकरणम इसको घमंड को ना करना क्यों पुनः अनिष्ट प्रसंगात ये देखकर कि अगर मैंने किया तो फिर से अनिष्ट हो जाएगा पहले तो मैं अनिष्ट में था ही संसार में दुख भोग ही रहा था और इसको मैंने किया तो फिर से मैं वहीं जाके फंस जाऊंगा यह देखकर यह भी एक प्रतिपक्ष भावना है बादश्य देखिए चतवार खलवमी योगिना योगी चार प्रकार के होते हैं चार के नाम लिखें उनका विवरण भी देंगे पहला है प्राथम कल्पिका प्रारंभ प्रारंभ वाला यह प्रारंभ वाला भी योगी बहुत ऊंचा है वितर्क आदि वितर्क विचार आदि जो प्रारंभ के हैं ना सवितर्क आदि समाधि वाले उनकी बात है यह समाधि वाले उससे नीचे वालों की नहीं बात कर रहे हैं वो भी प्रथम कल्पिक है प्राथम कल्पिक है <coughs> दूसरा मधु भूमिक है तीसरा प्रज्ञा ज्योति है और चौथा अतिक्रांत भावनीय ये है ये नाम दिया है इनका थोड़ा वर्णन आगे दे रहे हैं तत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति प्रथमा जो अभी अभ्यास कर रहा है और जिसमें ज्योति अभी प्रवृत्त मात्र हुई है थोड़ी थोड़ी सी आने लगी है उसको समाधि थोड़ी थोड़ी लगने लगी है वो है प्रथमा ये पहला वाला है मधु प्रति भूमि का है, जो कहा गया था वो कहा रितंभरा प्रजो द्वितीय जिसको रितंबरा प्रज्ञा की प्राप्त हो गई है वो द्वितीय है वहां रितंबरा प्रज्ञा कहा निर्विचार वैशारदय अध्यात्म प्रसाद है रितंबरा तत्र प्रज्ञा यानी निर्विचार में जाके संप्रजा समाधि में भी ऊंची स्थिति में रितंबरा प्रज्या आई है उसको यहां पर दूसरे स्थान पर रखा है नीचे से तीसरा भूतेन्द्रिय जय तृतीय तृतीय वो है जिसने भूत और इंद्रियों को जीत लिया पीछे जो दो सिद्धियां आई थी भूत जय और इंद्रिय जय उसको जिसने कर लिया ये वाला है, ये तीसरा है। और सर्वेशु भावित भावनीयेश कर्तव्य साधनाधिमान नहीं ये तीसरा ही है ये तीसरा ही है हाँ इसमें भूतेंद्रीय जय जो है वो कैसा है तो सर्वेशु भावितेशु कृत रक्षाबंधा अनवय ऐसे देखिए देखो यहां दो शब्द हैं भावितेशु और भावनीय और आगे है कृत रक्षाबंधा और कर्तव्य साधना दिमान इनको यथाक्रम लगाएंगे भावितेशु कृत रक्षाबंधन और भावनीयेशु रक्षा भावनी कर्तव्य साधना दिमान भावितेशु कृत रक्षाबंधन का मतलब है जिन चीजों को उसने प्राप्त कर लिया है सिद्धि प्राप्त कर ली है उसमें जिसने रक्षा भी कर लिया कृत रक्षा बंद है कि अब इसको सुरक्षित भी अब ये डिगेगी नहीं ऐसा कर चुका है वो जो हमने उपलब्ध किया अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा जिसने कर लिया हाँ, अब ये मेरे पूरे नियंत्रण में आ गई और मैंने इसकी रक्षित है अब ये जाएगी नहीं डिगेगी नहीं तो जो भावित है जिनको उसने प्राप्त कर लिया उनके प्रति तो कृत रक्षाबंध भी हो गया कि ये अब डिगेंगी नहीं मेरे को स्थिरता आ गई भावनीय शु जिनको अभी उसे करना है भविष्य में अभी प्राप्त नहीं किया है उनके प्रति कर्तव्य साधना दिमान जो उसमें क्या क्या करना है कौन कौन से साधन होने चाहिए वो उसके पास आ चुके हैं उन साधनों को वो कर रहा है और साधन आ चुके हैं नियंत्रण में अभी प्राप्त नहीं किया है लेकिन करने की स्थिति है कि हाँ, अब मैं इसको कर रहा हूं और मैं कर लूंगा आगे धीरे धीरे तो ऐसा जो है ये त्रि तृतीय हो गया चौथा चतुर्थो यस्तु अतिक्रांत भावनीय जिसने अतिक्रांत भावनी है कि भावनियों से परे चला गया कि अब कुछ करना शेष है ऐसा उसके पास नहीं बचा है जो करना था वो कर लिया है कृत कृत्य हो चुका है भावनी है कुछ भी नहीं है जैसे पीछे था ना भावितेशु भावनीय शु भविष्य में जिनको उसको अभी प्राप्त करना है तो अतिक्रांत भावनीय भावनीय तस् उसका तो केवल एक ही चीज बचती है प्रयोजन चित्त प्रति एको अर्थाह बस ये चित्त प्रलयावस्था को प्राप्त होगा प्रति को प्राप्त होगा बस मात्र इतना ही प्रयोजन बचा हुआ है उसका चित्त शरीर यानी वो जीवन मुक्त अवस्था में आ चुका है यह चौथा हो गया एक और अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा ये जो चौथा है ऐसी स्थिति में तो प्रांत भूमि प्रज्ञा सात प्रकार पीछे भी आ चुका है दस सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा ये जो सारी चीजें थी ये जीवन मुक्त बिल्कुल अंतिम स्थिति में कि जो पाना था वो पा लिया और ऐसा ऐसा है तो ये चार प्रकार के योगी बताए इन सब के लिए तो अब इसमें भी ये कह रहे हैं तत्र मधुमतिम भूमि साक्षात्व तो ब्राह्मणस्य है जो मधुमती भूमि का साक्षात्कार कर रहा है प्राथम कल्पिक नहीं मधुभूमि तो दूसरे वाला प्रथम को नहीं लिखा इन्होंने उसको भी छोड़ दिया मधुभि मधुमति भूमि को जो प्राप्त कर रहा है इसमें वैसे दृष्टि भेद है एक इसमें जो प्रज्ञा ज्योति है इसको कोई लोग मधुमति कहते हैं कुछ लोग मधुभूमि को मधुमति कहते हैं जो भी है तो तत्र मधुमति भूमि साक्षात्व तो ब्राह्मण से स्थानीनो देवा वहां जो स्थान के देव हैं, यानी उन स्थान वाले जो देव हैं वो लोग सत्व शुद्धिम अनुपष्यता उसके सत्व की विशुद्धि को देखते हुए सत्व विशुद्धि अनुपश्यता इसका सत्व तो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है बहुत ऊंची स्थिति में हो गया है तो स्थान ही अपने स्थानों से साधनों से जो भी सुख सुविधाएं उनको दिखाते हुए उनको आमंत्रित करते हैं अपने यहां बुलाना चाहते हैं आओ हमारे पास हमारे पास में रहो वो क्या क्या कहते हैं वो तो आमंत्रण कैसे देते हैं वो आगे देखेंगे तो इस तरह की बातें ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है ये तो कहा तो उन्हीं के लिए जा रहा है उन बड़े योगियों के लिए जिन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति की है लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये चीजें घटती हैं जो योगाभ्यास ही साधक है उसकी अपनी योग्यता के अनुरूप लोग बाग उसको कुछ देंगे उसको अपने यहां बुलाएंगे सुविधाएं देंगे उस चक्कर में नहीं फंसना है ये सावधानी यहाँ पर बताई जा रही है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रण बता नहीं ओ... सभी तो को साधार अभिवादन ओम शाम